नमः शांति शांति शांति ओ सामो नारायण शांगरा शांगिणे स भाष्य पर विचार आरंभ हुआ था इसमें पहले वाक्य के बाद दूसरा वाक्य यानी वाक्य तो आगे समाप्त होता है किन्दु अर्धविरा के हिसाब से यहां टीका के अनुसार विचार चल रहा है। प्रत्यय गोचर यो विषय विषयो तम प्रकाशकस्वभाव इतरे अत सिर्माणत्ति इत्यदो विषयि चिदात्मक चिदात्मके विषय विषयस्य च अध्यासः धर्माण अध्यास तो ये कारण बताया कि तादात्म्य संबंध और ऐक्य ये दोनों नहीं हो सकता है अस्मद और युष्म पदार्थों इसीलिए कि अस्मद प्रत्यय गोचर विषय में युष्म प्रत्यय गोचर का जो संबंध बना है उन धर्मों का जो संबंध बना है ये अभ्यास है एक में दूसरा धर्म यदि आ सकता था तब तो संभव था वहां एक को दूसरे के रूप में देखना किंतु ऐसा स्वरूप से भी नहीं आ सकता है और धर्म से भी नहीं आ सकता तो अस्मत्त्यय गोचर विषय में विषयी में जो चिरात्मा है उसमें प्रत्यय विषय का और उसका धर्म का संबंध नहीं हो सकता इसलिए वो अभ्यास है ये कहना चाहते हैं भाषिका इसमें टीका चल रहे थे कल टीका में एक शंगा उठाया कि आप जो आत्मा का मुख्य प्रत्यक्व तो करते हैं वो नहीं हो सकता है यदि आत्मनो मुख्यम प्रत्यक्व प्रदीपित तुम तो अहंगारादि विलालापेन ब्रह्मास्मी व्यवहार्यं चं तदयुक्त आत्मा का मुख्य और उसकी प्रदीति प्रत्यय विषय और अहंकारादि विलाप से को विलय करके ब्रह्मास्मी भाव में पहुंचेगा ये अनुभव में आ सकता है ये प्रत्यक्ष में आ सकता है ये आपने कहा तदयुक्त ठीक नहीं क्यों अहमिदी प्रतीय मानवाद अहंकाराद अधिवत इशी क्या ये अहम ब्रह्मास्मी अहंकार में भी अहमदी प्रतीय मानत्व समान है अहंकार में भी कर्ता ऐसी प्रतीजी होती है और अहम ब्रह्मास्मि में भी अहम कर्ता ऐसी प्रतीगी होती है इसीलिए मुख्य प्रत्यत्व अहम ब्रह्मास्मि का बनेगा और वो सर्वात्म भाव का विषय बनेगा ये युक्त नहीं मतलब उससे अलग ही है ऐसा कहना संभव नहीं होगा जो अहम करता है वही है ये कहना चाहते संस्कार अभाव फलम अध्यास अभाव वक्तुम अधिष्ठान स्वरूप इस ऐसी आशंका होने पर उसको निर्णय करने के लिए ये दिखाना चाहते हैं कि संस्कार सम्ष, का अभाव का फल अध्यास अभाव होगा कि दोनों का सम्मित होने के संस्कार यदि हो सकता था तब तो उससे अध्यास होना संभव था किंतु वो संस्कार नहीं हो सकता है इसलिए उसका फल रूप से अध्यास भी संभव नहीं है अध्यास अभाव है ऐसा करने के लिए अधिष्ठान का स्वरूप कहते जिस अधिष्ठान में आप आत्मा का अध्यास कर रहे हैं या युष्म प्रत्यय का अभ्यास कर रहे हैं वो क्या है तो उसके लिए कहा अस्मत् प्रत्यय गोचर तो अस्मद प्रत्यय गोचर है अहंकार रूप में है तो अहंवृत्ति व्यंग्य स्पुर तदवत्व वा हेतु यहाँ सिद्धांति पूर्व पक्ष से पूछते हैं कि आपने ये अनुमान दर्शाया जो पहले क्या अहंगारवत ये दृष्टांत दिया तो दृष्टांत से अनुमान सूजित होता है कि ये टीका में सर्वत्र ऐसे ही इसकी विधि चलेगी सर्वत्र आपको पूर्ण रूप से अनुमान का रूप देंगे ऐसा नहीं आप न्याय शास्त्र में पारंगत होना चाहिए कि जहां जहां शब्द का प्रयोग करेंगे, अनुमान का कोई भी एक अंश या दो अंश बता दिया तो बाकी अनुमान को जोड़ना पड़ेगा उस वाक्य के अनुसार अनुमान जोड़ना पड़ता है ये टीका में कठिनाई आती है और जो पूर्व पक्ष का अनुमान क्या है यह आप कल्पना करके फिर उसके अनुसार सिद्धांत अनुमान को कल्पना करके यदि सिद्धांत उसमें दोष दिखाता है तो दोष किस लिए है ये भी कल्पना करनी पड़ी पूर्व वक्ष का जो हेदु है उसको हेदुआभास करना पड़ेगा तब तो जाके ये प्रक्रिया पूरी होती है अब इसी को लेके विचार कर रहे हैं कि पहले जो आगमान सूचित किया उसमें अहंगारवध ऐसा कहा यह अहंकारवद कहने से क्या है कि आत्मा में न मुख्य प्रत्यक तो है अनुमान का रूप ऐसा हो सकता है आत्मा में मुख्य प्रत्यकत्व नहीं है आत्मा में मुख्य प्रत्यकत्व अभाव और अहम यदि प्रदीय ये हेतु ये हेतु दिया है पहले अहमदी प्रदीय मान ये हेतु हो गया अहंकार ये दृष्टांत है अब अहंकार में देखने से अहम यदि प्रदीय मानत्व हेतु बैठा है इसीलिए साध्य भी होना चाहिए क्या न मुख्यम प्रत्यम अहंकार में मुख्य प्रत्यकत्व नहीं मानते हैं सिद्धांत इस इसी प्रकार आत्मा में भी मुख्य प्रत्यकत्व नहीं होना चाहिए कह रहे कई लोगों को ऐसी शंका होती है कि अहम ब्रह्माष्टमी में भी अहम आहं है अहंकार अहम आहं कर्ता में भी अहम है ये दोनों अहम में क्या अंतर है तो क्या अंतर है दोनों अहम में आ? अंदर ये है वो एक तो अंधकरण अवच्छिन्न चैतन्य से अहम कर रहा दूसरा अंधकरण उपहित चैतन्य से अहम लक्षित हो रहा है अहम के द्वारा अंधकरण उपहित चैतन्य लक्षित हो रहा है ये अंदर है दोनों में अहम का प्रयोग दोनों में होने पर तो भी ये अंदर है ये अंदर को नहीं मानते हुए यहा पुर्व पूछता है तो अनुमान उस रूप में होगा उसमें फिर पूछ रहे हैं कि ये जो आपने कहा उसमें जो हेदु है हेदु क्या है अहमिदी प्रदीय मानत्व हेदु है इस हेदु से सिद्ध करना चाहते हैं अहमिदी तो प्रदीय मानत् जो अहमिदी प्रदीय क्या है तो उसमें दो विकल्प करते हैं अहम वृत्ति व्यंग्य स्वर्णत्व अहम वृत्ति के द्वारा अहम अहम करके जो वृत्ति है इस वृत्ति के द्वारा व्यंग्य होकर के उसका विषय होकर के स्फुरी होता हो यह है व्यंग्य स्पुरत्व व्यंग्य का अर्थ होता है व्यक्त होता हुआ प्रकट होता हुआ स्पूरित होता हो वो है अहम विधि प्रदीय मानत्व तो होगा एक अर्थ दूसरा तदवत्व तदवत्व में टिप्पणी कहा कि स्पूर्ण विषयत्व तो। वो स्पुर का विषय बनता है तो दो हो गया एक तो स्पुर स्वयं दूसरा स्पुरण का विषय बन रहा तो ये अहमिदी प्रदीय मानत्व जो आप कह रहे हो ये हेदु का तात्पर्य इन दोनों में से क्या है ये अहमिदी स्पूर्णत्व तो है अथवा अहमिदी स्पूर्ण विषयत्व ये विकल्प किया टीकाकरण फिर दोनों में दोष दिखाते हैं दोनों दृष्टि से ये हेदु नहीं बन सकता हेतु नहीं बन सकता तो अनुमान नहीं होगा पक्ष में हेदु नहीं है तो स्वरूपा शुभ दोष लगता है तो आद्य साधन विकलो दृष्टांत आद्य विकल्प में अवम वृत्ति व्यंग्यपूर्ण तो है।, है ना ये अर्थ आप लेना चाहते हैं हेतु का उसमें साधन विकला साधन रहित दृष्टांत हो जाएगा मतलब दृष्टांत में हेतु नहीं मिलेगा क्या होना चाहिए जहां व्याप्ति दिखाते हैं दृष्टान्त वहां हेदु भी साध्य भी दोनों होना चाहिए दोनों का समान अधिकरण हो तब वो दृष्टांत स्थान बनता है और निश्चित साध्यवान सपक्ष होता है निश्चित साध्य वहां होना चाहिए हेतु सही अब वो नहीं बन पाएगा दृष्टांत नहीं बन पाएगा तो व्याप्ति नहीं हो पाएगी तो हेतु में दोष आएगा तो साधन विकल्प हेतु होता है यानी हेतु सही नहीं है स्वरूप सिद्ध में जाता है तो साधन विकला दृष्टान्त दृष्टांत क्या दिया यहां अहंकार का दृष्टान्त दिया अहंकार में अहम वृत्ति व्यंग्य स्पूर्णत्व तो है या नहीं अहंकार में अहम वृत्ति व्यंग्य स्पूर्णत्व तो नहीं रहेगा क्यों नहीं रहेगा है कारण क्या है हाँ यहां तो न्याय की दृष्टि से थोड़ा तो सोचना पड़ेगा कि अहम वृत्ति व्यंग्य स्पूर्णत्व और अहंकार दो है अहंगार में क्या रहना चाहिए धर्म हेदू में क्या रहना दृष्टांत में क्या रहना चाहिए हेदू रहना चाहिए दृष्टांत अहंगार है उसमें रहना चाहिए अहमवृत्ति व्यंग्यस्पूर्णत्व वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो अहंकार स्वयं अहमवृत्ति अहंगार में अहमवृत्ति व्यंग्यस्पूर्णत्व ऐसा नहीं है अहंकार स्वयं क्या है वो अहम है तो अहमृत्ति व्यंगणत्व करके आप नहीं कह सकते मतलब आपने क्या कहा था अहम यदि कहा प्रदीय का अर्थ स्पूर्णत्व है पुरनत्तों नहीं वो वृत्ति स्वयं है तो पहले ये वृत्ति व्यंग्य स्पूर्णत्व में अहम वृत्ति का अर्थ करना पड़ेगा वो अहम वृत्ति का अर्थ अहंगार ही हो ऐसा बनता है इसीलिए यह समझना कि उसमें नहीं होगा दृष्टांत अहंगार में अहमवृत्ति व्यंग्य पूर्णत्व नहीं है क्योंकि वही स्वयं है जैसे महानस और धुआं एक नहीं है महानस में धूम रहता है तब ठीक है कि महानस और धुआम एक हो जाए तो नहीं होगा तो साधन विकल्प है ये दोष दिखाए दूसरा विकल्प है तत्वत्व तद्वत्व, तद्वत्व में स्वरण का विषय बनना स्वरण का विषय बनना अर्थ लेंगे तो भी दोष है आ, क्या दोष है द्वितीय तो असिद्धि ही दूसरे में तो हेतु असिद्धि है स्वरूप असिद्धि किसको होता पक्षे हेतु भाव पक्ष में हेतु है ही नहीं ऐसा हेतु आपने दिया जो पक्ष में नहीं है पक्ष में हेतु होना चाहिए यहां असिद्धि दोष आएगा द्वितीय में द्वितीय में असिद्धि कहां है कि आपने जो पक्ष बनाया आत्मा ठीक है किसको पक्ष बनाया आत्मा मैं आत्मा को पक्ष बनाया था अनुमान ऐसा था आत्मा न मुख्य प्रत्यकत्व अहम मानिए अनुमान आत्मा को पक्ष बनाने से आत्मा में अब यह तदम नहीं है यानी विषयत्व तो नहीं है आत्मा आत्मा में स्पूर्ण विषयत्व तो नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि आत्मा विषयी है स्पूर्ण तो वो विषय नहीं बनता वो विषयी स्वयं है तो वो हेतु वहां आत्मा में नहीं होता तो विषय में आप विषय बनाना चाहते हो वो नहीं हो सकता इसीलिए पक्ष में भेदवाभाव स्वरूप होता है तो इसीलिए कहा वो सिद्ध दोनों नहीं बन पाया तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा जो कथन है कि आत्मा में मुख्य प्रत्यत्व इसका विरोध नहीं कर पाया पूर्व पक्ष तो इसीलिए वो ऐसा ही जो कत् है अब हनुमान योगार आत्मनो युक्तम मुख्यम प्रत्यक्वादित्यर्थ इसलिए ये मुख्य प्रत्यकत्व आत्मा का ही होना चाहिए मनुपहित आत्मा का ही प्रत्यक तो होना चाहिए यद आत्मनो विषयित्व अब फिर शंका करता है आत्मा को आप विषयी कह रहे हो यद आत्मनो विषयित्व तन्ना वो भी नहीं बन पाए आत्मा को आप विषय नहीं मान रहे ठीक है विषयी कह रहे हो ये भी नहीं बनेगा क्योंकि अनुभवी व्यवहित अहंकार आशंका ये भी अनुमान कर रहे हैं क्योंकि अनुभवामीधि व्यवहित अनुभवामी ऐसा व्यवहार होता है कि जिस आत्मा को लेकर आप बात करते हैं उसमें अनुभवामी ऐसा व्यवहार होता है तो अनुभव ऐसा व्यवहार होने से वह अहंकार के समान हो जाए अहंगार में भी ऐसा होता है अभी जो क्या यहाँ सूक्ष्म चीजें हैं वो अन्य दर्शन के साथ जोड़ करके ही इसका अंदर की बात समझ सकते हैं अब दो तो यहां दो अलग किया एक तो अनुभवी अहम अनुभवी मैंने अनुभव प्रमाण को ले रहे दूसरा अहंगार को लिया अहंगार को दृष्टांत बना रहे हैं अहंगार में अहंगार को दृष्टांत बनाने पर उसमें घेरु साधे रहना चाहिए अनुभव ऐसा व्यवहार भी रहना चाहिए फिर साधे क्या है यहाँ ये विषयाभाव आत्मनु विषयित्वभाव विषयित्वभाव भी रहना चाहिए वो अहंकार में मिलेगा क्योंकि अहंकार को विषय बना रहे सिद्धांति इस इसीलिए विषयित्वभाव रहेगा और अनुभवामी ये व्यवहार का विषय भी है वो ऐसा रहे। ऐसा करके व्यवहार तत्व आपका व्यवहार तत्व के लिए कहा शब्द प्रयोग आसा शब्द प्रयोग होता है शब्द वृत्ति विषयत्व शब्द वृत्ति का वो विषय बनता है कि अनुभवामी ऐसा शब्द वृत्ति का विषय कौन बन रहा है अहंकार बन रहा है मैं अहम पश्च्यामी इसका क्या अर्थ है अहम गया काम विषयम अनुभवामी रूप विषयम अनुभवामी अर्थ पश्च्यामी का क्या अर्थ है अहम रूप विषयम अनुभवामी इसको ध्यान रखने से यह समझेगा है इसके बिना नहीं समझ में आता है कि दोनों में भेद कैसा हो रहा है एक तो अहंकार कहता है कि अहम पश्यामि, ये कह रहा है। हम पश्यामि का क्या हुआ कि हा ये जो है अयम घटा अहम पश्च्या घटा अहम घटम पश्यामि। मतलब व्यवसायी ज्ञान के बाद अनव्यवसायिक ज्ञान हो रहा है तो पहले व्यवसायिक ज्ञान हुआ अयम घटाहा करके फिर आया अहम घटम पश्च्यामी अनुव्यवसायिक ज्ञान हुआ तो यह अनुव्यवसायिक ज्ञान अब किसको हुआ इसमें दो पक्ष इसका अर्थ क्या हुआ अहम पश्चिमी का अर्थ हो गया अहम घटम अनुभवामी नहीं तो अहम घट रूपम अनुभवामी क्योंकि तो दृष्टिदादो का प्रयोग करने से चक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण होता है ऐसा अर्थ हो दोनों में अंदर क्या है शब्द प्रयोग में अंदर है लेकिन अर्थ में भी थोड़ा अंतर है इसको लेके ये विभाग करना चाहते हैं ये वेदांत की अपनी विशेषता है वो अन्य लोग नहीं मानते अन्य लोग क्या है अनुभव मन यथार्थ ज्ञान क्या विवाह नया अनुभव का यथार्थ अनुभव यथार्थ अनुभव अयदार्थ अनुभव था तो यदार्थ अनुभव को उन्होंने चार माना नया को प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शाब्द भेदा चार है चार में प्रत्यक्ष में ये इंद्रिय विषय सारे आ गया चक्ष इंद्रिय सारे प्रत्यक्ष का हो गया और अनुमान में अनेक प्रकार के तीन प्रकार के अनुमान जैसे जैसे अनुमान आदि अनेको है फिर उपमान और शब्द ये सब क्या है यथार्थ ज्ञान है ये सब अनुभव में आते हैं क्योंकि उसका दो भेद माना था प्रत्यक्ष अनुभव और स्मृति और स्मृति तो यथार्थ यथार्थ बाद में होती है अब ये यदार्त यदार्त में है। अब ये अनुभव को लेकर के को स्वीकार कर रहे इसका मतलब क्या हुआ है कि हम पश्चा इत्यादि कहते समय भी आपका अनुभव ही हो रहा है क्योंकि उसका प्रयोग यहाँ हो रहा है हम पश्चिमी का अर्थ हम अनुभवामी यही है इसीलिए आव अहंकार नहीं चले जाता है क्योंकि वो दृष्टा कौन है प्रमादा है स्रोदा भी प्रमादा है पत्ता भी प्रमादा सब प्रमादा ही है इसलिए वो अनुभवामी का प्रयोग वहां हो सकता है किन्तु वेदांत में इसमें दोनों में भेद दिखा है वेदांत की दृष्टि से वो भी अनुभव है किंतु मुख्य अनुभव नहीं है मुख्य अनुभव का साक्षात्कार आत्मा से ही होता है क्योंकि जितने भी अनुभव आप बाहर कह रहे हो सब आत्मा का ही अनुभव है क्योंकि आत्मा चैतन्य प्रतिबिंबित होकर के अनुभव होता है ऐसा कहते हैं इसीलिए कोई भी अनुभव आत्मा से अतिरिक्त नहीं है तो आ, आत्मा अनुभवात्मक है बाकी विषय बदलता रहता है क्योंकि आत्मा चैतन्य चक्षराद इंद्रिय के द्वारा ही प्रतिबिंबित होकर के तत्व आप करते हैं ये वेदांत का सिद्धांत है इसको मन में रह पूछा है इसलिए आप ये सब पूरा ध्यान में रखा है तब जाकर के ये समझ में आते हैं कि ये क्या विभाजन कर रहे हैं कि अनुभव आमी ये जो व्यवहार है शब्द प्रयोग है वो अहंकार अहंकार के समान है इसीलिए आत्मा का विषयत्व तो नहीं बनेगा और अहंकार को आप क्या मानते हो विषय मानते हो अहंकार को आप फिर विषय बनाना चाहते हो विषयी नहीं बनाना चाहते हैं अहंकार कौन विषय आगे बताएंगे नहीं हो सकता है कहा तो विषयिणी इसीलिए भाष्यकार में आत्म प्रत्यय गोचरे विषयिणी कहा आशंका करने पर उसका उत्तर में कहा विषयणी है विषयी क्यों है वो तो आत्मा विषयी ही है क्योंकि अनुभवामी यदि व्यवहार तद वाच्यत्व अब यह विकल्प करते मतलब ये देखो एक सूक्ष्म चीज को पकड़ने के लिए आपको काट काट काट करके जाना पड़ेगा उसको छेद करके उसको छेद करके उसको छेद करके तब जाना पड़ेगा तब जाकर के आप अंदर पहुंचेगी तो बाहर से बाहर से छिलका निकालते हुए जाना पड़ेगा उसके लिए अब पहले जो प्रश्न करता पूछता है उसको लेके तब उसका विभाजन करते विभाजन करके फिर अंदर जाते अब उनका जो पूर्व पक्ष का क्या अनुमान था अनुमान में हेतु क्या था अनुभवी भी व्यवहार कहा था अनुभवामी ऐसा व्यवहार विषय होने के कारण अब ये अनुभवामी का व्यवहार विषय को मतलब क्या है आप क्या कहना चाहते हैं? अनुभव आमी व्यवहार क्यों ऐसे समझा होगा वो उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे अभी मालूम हो जाएगा अनुभव होगा कि बोध होगा दोनों होता है वो अनुभव स्वरूप मानना चाहता है तो अनुभवामी ये कहने का अर्थ बोध ही है इससे कोई अलग नहीं है अनुभवामी ऐसा कहने का क्या तात्पर्य पूछ रहे हैं तो व्यवहार दोस्तों अनुभवा में प्रयोग कर रहे हो तो दो अर्थ हो सकता है एक तो उसका वाच्यार्थ दूसरा उसका लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में क्या है कि वाच्यत्म ने शब्द का सीधा अर्थ लिखता अनुभवामी क्रिया का सीधा संबंध हो तो उसको वाच्यार्थ कहेंगे जैसा घटहा कहने पर घट पदार्थ वाच्य होता है और लक्ष्यार्थ कहने पर वो अनुभवामी ऐसा व्यवहार क्रिया से और कुछ पास वाले को लेना चाहे। जहां अन्वय नहीं लग रहा है लक्ष्य नहीं हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो वहां लक्ष्य करते हैं तो ऐसा उसके निकट किसी को लेंगे उससे संबंध रखने वाला हो और उसके निकट स्थित हो उसको ग्रहण करना चाहते हैं इसीलिए पूछ रहे हैं कि वाच्यत्व तो लेना है कि लक्ष्यत्व तो लेना है किसका ये अनुभवामी का अब आपका ये रहस्य खुलेंगे कि अनुभवामी से ही दोनों कैसे लेना है वाच्य रूप से अनुभवामी कहेंगे तो प्रत्यक्ष आदि के अंतर्गत जैसा न्यायिक बोल रहा है प्रत्यक्ष आदि के अंतर्गत अहंगार को लेकर के होगा और लक्ष्य रूप से अनुभव का जो अनुभव है अपना होता है उसका लक्ष्य रूप से लेंगे मान अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय नहीं जिसका व्याख्यान नहीं कर सकता उस सृष्टि से लेंगे अनुभव का व्याख्यान करना चाहते हैं तो मैं होता ऐसे अनुभव है वो क्या है नहीं बोल सकते लेकिन अनुभव किया ऐसा होता है उसके लिए शब्द प्रयोग नहीं होगा शब्द प्रयोग वाला अनुभव दूसरा होता है दो अनुभव है एक तो शब्द प्रयोग वाला अनुभव है व्यवहार विषय से हो गया अनुभव का वाच्य और एक अनुभव है जो शब्द प्रयोग में नहीं आता उसके लक्षित होता है अनुभव दोनों का भेद है ये बताएंगे विस्तार से बताएंगे इसको कृपात में समझाएंगे कैसा है दोनों पहले ये पंक्ति देखिए तो दोनों का विभाजन किया बोलते हैं न आद्य आपका अनुभव में व्यवहार तत्व का अर्थ वाच्य नहीं होगा क्यों असिधे ये भी असिद्ध है आत्मा में इसकी सिद्धि नहीं ये हेतु आत्मा में असिद्ध हो जाएगा क्योंकि आत्मा में अनुभवी ऐसा वाच्यत्व तो का भाव है अनुभवी का वाच्यार्थ आत्मा में सीधा नहीं है इसीलिए उसमें ना अद्य असिध हैसित्व पक्ष में हेदु नहीं है ये क्या कह रहा था यदि आत्मनो विषयित्व बनना अनुभवामी जी आत्मा में अनुभवामी का हेद तो लगाना चाहते हैं वो आत्मा में नहीं है क्योंकि अनुभवामी का वाच्य आत्मा नहीं बनता वो हम स्वीकार नहीं करता अच्छा फिर क्या है नई तरह दूसरा हो सकता है लक्ष्य अगर कोई वाच्य नहीं बनता है तो लक्ष्य बनेगा तो नई तरह तो बोलते हैं हेदु वैकल्या वो दूसरा अनुभवामी का लक्ष्य भी नहीं हो सकता है वो भी आत्मा में नहीं बैठेगा क्योंकि हेदु विकल है हेतु विकल क्या है कि यहाँ टिप्पणीकार ने जोड़ दिया कि दृष्टांत दृष्टान्त हेतु या ये सीधा हेतु विकल नहीं है दृष्टांत में हेतु नहीं है जैसा पहले कहा था दृष्टान्त में हेतु बैठना चाहिए तब जाके व्याप्ति होता है यहाँ इस तरफ आत्मा में बैठ जाएगा किंतु दृष्टांत में नहीं बैठेगा दृष्टान्त क्या है अहंकार है इसको पंक्ति से याद रखना पड़ेगा तभी कथा समझ में आएगी नहीं तो आ, पकड़ में नहीं आएगा दृष्टांत है यहाँ अहंकार अहंकार में अनुभवामी का लक्ष्यत् तो है कि नहीं है नहीं है समझ रहे हैं ना कैसे काट रहे हैं, ना उधर पकड़ सकते हैं इधर पकड़ सकते हैं उधर से इधर लगाएंगे तो उसमें वाच्यत्व तो नहीं है उधर से इधर लगाएंगे तो इसमें लक्ष्यत्व नहीं है तो वाच्यत्व लक्ष्य डोरू नहीं कर सकते आप क्योंकि वाक्यव तो कहने पर आत्मा में नहीं बैठ रहा है पक्ष में नहीं बैठ रहा और नक्षत्व तो कहने पर दृष्टांत में नहीं बैठ रहा है। हमको तो दृष्टांत में भी बैठना है और पक्ष में भी बैठना है तब जाकर के हेतु सिद्ध होंगे वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हेदु विकल हो गया हेदु विकल होना मतलब पक्ष में हेदु अभाव सिद्ध हो जाएगा इससे और सुविभाव सिद्ध बन जाएगा दोष है ये ये कहा ठीक है आगे कहते हैं अदो युक्त विषयत्म इसीलिए आत्मा को विषयी मानना युक्त है आत्मा को विषयी नहीं मान सकता है तो कह रहा है कि आत्मा को विषयी मानना युक्त है क्योंकि आपका अनुमान सिद्ध नहीं हो रहा है यह तो असत्य हो रहा है ऐसा कहा अहंकार से देहम जाना विषयत् मनुष्योंहमी अभेद अध्यासविहा सशंक्य फिर शंका हो जाती है कि आगे भाषिकार ने चिदात्मा के कहा ठीक है आत्मा विषयी है ये सिद्ध हो गया आ, आत्मा विषयी है सिद्ध होने पर फिर शंका करता है कि अहंकार से देख जाना विषयी अहंकार भी तो विषयी है ये शब्द जो है ध्यान में रखना ये विषयी और विषय सुनने में एक जैसा लगेगा फिर बाद में ऐसे चक्कर हो जाएगा क्योंकि विषय बोल रहा है कि विषयी बोल रहा है मेरे उच्चारण से उसको ध्यान में रखना एक इकार का अंदर है बस है विषयी और विषया, हाँ उससे अर्थ दूसरा दूसरा हो जाता है अब क्या है अहंकार भी विषयी है कभी कैसा विषयी है देह हम जाना देह को जानता हो ऐसा अहंकार बोलता है तो वो विषय है कि विषय है विशयी, विशयी। वो जानने वाला जम गया तो विषय है ना तो अहंकार से अहंकार भी तो देहम जाना मीधि विषय से वो देहम जाना मे करके विषयी बनता है कभी कभी वो भी विषयी बन जाता है तो भी क्या है मनुष्योहम यदि अभेद अध्यास वहां क्या हुआ कि मनुष्योहम ऐसा अभेद अध्यास किया ये अहंकार जो है वो शरीर के साथ जोड़ के अध्यास करके एक माना है वो एक मान करके फिर अलग समझता है क्या समझता है अहम देहम जाना मैं ऐसा समझता है जब ऐसा समझेंगे तो दोनों अलग हो जाता है अहम देहम जाना ऐसा समझेंगे तो उसका मतलब देह से भिन्न विषय ही है विषय देह है ऐसा समझ में आता है किंतु होता क्या है वहां मनुष्योहम ये अभिमान उसका होता है मतलब यद्यपि वो दोनों का अलग अलग से जान रहे कभी कभी हमेशा नहीं कभी कभी जानता है जब चिंतन में बैठते हैं तब कुछ जानता है बाकी समय तो नहीं जानता नहीं जानने पर भी एक समय जान रहा है जानने से भी काम नहीं हो रहा है। क्यों दूसरा क्षण में भूल जाता है जब भोजन की इच्छा हो जाती है तो मनुष्योहम बुभुक्षम हम, ऐसा तुरंत अहम हो जाता है तब ये मेरा विषय है मैं विषय हूं ऐसा चिंतन नहीं रहता भूल जाता ना इस प्रकार यहां भी होगा इस पूर्वक मनुष्य होम ही अभेद अध्यास मनुष्यो हम ऐसा अभेद अध्यास होता है दोनों मिला के होता है अब यहाँ विषय विषयी भाव नहीं है अब ये कौन कर रहा है वही तो करता है जो अहंकार अहंकार सब तो वही कर रहा वैसा यहाँ भी हो जाएगा ऐसा यहां भी संभव हो जाएगा यद्यपि आपकी मुख्य आत्मा विषयी है तो भी जैसा मनुष्यो करके अहंकार का होता है अहंकार बेचारा सब करके दिखा रहे हैं आपको ऐसा ही इसको भी समझो इसमें भेद नहीं कर पाए देखिए यह अहंकार का आत्मा का भेद करने के लिए यह सारा ये चर्चा उठाया और बहुत साधन की दृष्टि से वेदांत के साधन की दृष्टि से बहुत मुख्य है क्योंकि अहंकार के आत्मा का ये भेद का हम विवेचन स्पष्ट रूप से करेंगे तो बहुत अच्छा होता है और इसके जैसा दूसरा ग्रंथ है, है उपदेश साहस्त्री उपदेश साहस्त्री में तत्वसी प्रकरण है उसमें विस्तार से इसी के बारे में विचार करते हैं भाष्यकार बहुत सुंदर विचार है वहां इसी प्रकार नैष्कर में सिद्धि का द्वितीय और सिद्धि अध्याय दोनों इसी पर विचार करते हैं कि ये अहंकार और आत्मा में क्या अंदर है। जैसा हमने साक्षी और प्रमाद आपको अलग किया जीवात्मा को इस प्रकार से वो दोनों का अलग करने के लिए उसी में ही सारे इसमें विचार करना चाहिए क्योंकि इसी में ही मिलकर के सब कुछ होता है अंत में उसका भी अध्यास के बारे में बोले अभी बीस प्रकार के अध्यास की चर्चा करनी है अभी एक एक करके आएगा तो ऐसा ये भेद देखने पर भी अभेद हो रहा है तो इसी प्रकार मुख्य आत्मा में भी भेद रहता हुआ भी कभी अभेद होता है अभ्यास हो जाता है कि मानने में क्या दोष है? ये पूर्वक्ति की शंका तब कहते हैं नहीं हो सकता देखो अहंकार अहंकार देहयोर जाट्यादिना तुल्य अभेद्यास होने के लिए कुछ तुल्य चाहिए जैसा ऋषि में सर्व अभेद हो जाता है क्योंकि तो उसमें तुल्यता है सीपी में रजत अभेद होता है क्योंकि तो दोनों में चाकचक के गुण तुल्य है इसलिए दोनों का अभेद हो जाता है ऐसा अभेद चिंतन करने के लिए संस्कार बनने के लिए क्या चाहिए दोनों में कुछ समानता चाहिए यहां अहंकार और देह में समानता है क्या जाटिया जड़ है दोनों तो तो दोनों में समानता जड़तों को लेकर के होता है यद्य जड़तों को ध्यान में रख के नहीं होता है वो बात अलग है किंतु वो मान करके चलो कि दोनों जड़ है इसलिए हो सकता है और दोनों एक प्रकार से दृश्य मिल रहा है कुछ न कुछ संबंध है हो सकता है तुल्य स्व अभेद्यात यहाँ हो सकता है कहा पूर्वी ने कहा था देह और अहंगार में हो सकता है किन्तु चित्व न वा ना अजडे अनवच्छिन्ने प्रती तद विपरी अभ्यास हो किंतु चित्व रूप से चितात्म बिल्कुल चैतन्य रूप से जो आत्मा है आत्मत्वे न और प्रत्येकात्म रूप से जिसका अनुभव होता है मुख्य आत्मा वो क्या अजड है जड़ नहीं है और अनवच्छिन्न है मन व्यापक है प्रती सबसे अंदर बैठता है ये सब विपरीत गुण है जो चित्त है आत्मा है अजड़ है अनवच्छिन्न है और प्रतीजी है और उसके साथ आप क्या कहना चाहते हो अभ्यास कहना चाहते हो और जिसका विपरीत धर्म बैठा है दूसरे में वो दूसरा क्या है अचित्त है जड़ है अवच्छिन्न है और प्रत्येक नहीं है वो मतलब तुलनात्मक दृष्टि से बाहर है ना अहंगारा की इसीलिए तब विपरीत अध्यास होना सिद्धिय किसी प्रकार उसमें विपरीत अध्यास नहीं हो सकता ये दिखाने के लिए भाष्यकार ने चिदात्मक है ऐसा एक शब्द का प्रयोग अब देखिए विशेषण जोड़ने के लिए इतना करना पड़ेगा क्योंकि विशेषण बिना उद्देश्य नहीं रखा जाता विशेषण तो सार्थक होना चाहिए आ, क्या होंगे संभव व्यभिचाराभ्याम विशेषण अर्थवत ऐसा न्याय में आया संभव और व्यभिचार दो तभी विशेषण लगाया जाता है विशेषण ऐसे व्यक्ति को नहीं लगाते हैं जिसमें विशेषण संभव नहीं है हो ही नहीं सकता ऐसे भी विशेषण लगा के कुछ नहीं होता जैसे अग्नि ठंडी है कितने तो आग जलता है बहुत ठंड लग रही है ऐसा नहीं होता क्योंकि शीद अग्नि तो में विशेषण नहीं हो सकता और फिर दूसरा क्या है विशेषण लगाने के लिए कोई प्रयोजन होना चाहिए वो प्रयोजन क्या है कि व्यभिचार होता हो वो जो जिसमें विशेषण नहीं लगाएंगे तो वो इधर उधर जाएगा या अधिव्याप्ति अव्याप्ति आदि होता है तब उसमें विशेषण लगाते हैं तो यहाँ भी ऐसा हो रहा था कि अहंकार की तरफ चले जा रहे थे आत्मा का लक्षण तो उससे अलग करने के लिए चिदात्मा के ऐसा विशेषण दिया यहाँ व्यभिचार होने के कारण अधिव्याप्ति के कारण विशेषण दिया तो विशेषण सार्थक है नहीं तो एक शब्द भी अधिक प्रयोग नहीं करते हैं अनावश्यक शब्द का प्रयोग नहीं करते तो एक एक शब्द का अर्थ होता है इसलिए तो वेद प्रमाण है और आचार्य लोग प्रमाण है हम लोग तो एक शब्द कहने की जगह चार शब्द कह देते हैं और स्वामय बोलते बोलते खत्म हो जाता है ऐसे आचार्य लोग नहीं करते हैं उनका एक एक शब्द का अर्थ होता है और एक बात एक ही बात है जो विद्वान होते हैं पंडित होते हैं कि बार बार पुनरावृति नहीं करते हैं श्रोता को बिल्कुल जागृत रहना पड़ेगा क्या बोल रहे हैं एक बार बोलेंगे पकड़ लेना पकड़ गया तो गया नहीं तो गया ऐसा करके होता है तो इसीलिए अनावश्यक शब्द नहीं प्रयोग किया चिदात्मा के प्रयोग करने का तात्पर्य यह नाम सिद्ध कर दिया ऐसा तो अब चिधात्मा होने से ये क्या होगा चिदात्मा ही विषयी है चिदात्मा ही उसमें विषयी रूप से प्राप्त होता है ऐसा निश्चय इसके लिए दृष्टान दे आगे बता रहे दीप आदेश विषयित्वी चितात्मक अभाव अपनुक्ति आप जो है दीपक को ले ली। दीपक जो है प्रकाशित करता है दूसरे को स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश होके दूसरे को प्रकाशित करता है इसका मतलब दूसरे को प्रकाशित करना इतने मात्र से वो दीपक क्या हो गया विषयी हो गया इतना बोल सकते हैं जैसे स्वयं प्रकाश है दूसरे को प्रकाशित कर रहा है किंतु वो विषयी है स्वयं प्रकाश होने मात्र से चिदात्मा नहीं, नहीं। इसीलिए चिदात्मा जोड़ दिया हो विषयी चिदात्मगे क्योंकि अत्म प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मघे ये विषयणी चिदात्म कहने का तात्पर्य ये दीपादि से अधिव्यापति हटाना नहीं तो दीपादि में जाए गलत इसीलिए चिदात्मगे कहा चिदात्मा दीपक नहीं है दीपक प्रकाश तो करता है बाहर दूसरे को किंतु वो स्वयं भी नहीं जानता और किसको प्रकाशित कर रहा है वो भी नहीं जानता। आत्मा क्या है स्वयं प्रकाश का मतलब वो स्वयं भी जानता है अहम अस्मी मैं हूं यह अनुभव होता है यह अनुभव कब होता है यह अनुभव कभी हुआ आपको तो? मैं हूं करके अनुभव है फिर बोलता है, है करके क्यों बोलते कभी हुआ ऐसा मैं हूं करके अनुभव हुआ हमेशा है, अमेशा है? <laughs> नहीं है मैं हूं करके अनुभव नहीं है से ना। नहीं। मैं हूं करके अनुभव नहीं है फिर तो क्या अनुभव है मैं नहीं हूं ऐसा नहीं है ऐसा अनुभव मतलब मैं नहीं हूं ऐसा कभी अनुभव हुआ नहीं मैं हूं करके अनुभव उसी को आप बोल रहे हैं लेकिन मैं हूं करके अब सुबह उठ करके मैं हूं मैं हूं ऐसा तो कहता नहीं आप और आपकी बुद्धिवृत्ति भी ऐसी चलती नहीं है कि मैं हूं मैं हूं ऐसी चलती नहीं है ऐसी बुद्धिवृत्ति होती है क्या नहीं होती है किंतु ऐसा है उसका अर्थ क्या है क्योंकि वो साक्ष साथ अनुभव में तो नहीं आएगा वो स्वयं अनुभव करने वाला है इसलिए क्या है कि मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव कभी हुआ नहीं इससे क्या होगा कि मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव होते लक्षित होता है कि मैं हमेशा हूं ये लक्षित होता है अब ये आपको सुशुक्ति आदेश में मालूम पड़ता है वहां क्या है मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव नहीं है किंतु मैं हूं करके अनुभव है क्या वो भी नहीं है इसीलिए ऐसा करना पड़ता मतलब स्पष्टता के लिए ऐसा कहते हैं वह सामान्य रूप से मैं हूं करके अनुभव है करके कहते हैं किंतु लोग सोचते हैं कि मैं हूं करके अनुभव वृत्ति कब हुआ वो वृत्ति पता नहीं चली आप ये अंदर से अनुभव करके उसका चिंतन करके गहराई से देखेंगे तब की बात है सामान्य रूप से मैं हूं करके बोल देते हैं किंतु आप किसी को पूछा तो वो वृत्ति रूप से नहीं अनुभव है जीता ऐसा होता नहीं है क्योंकि आत्मा का अनुभव अभी वृत्ति रूप से होने की आवश्यकता है अहंकार जब आएगा तो हम वृत्ति मैं उठ के बैठ के ध्यान कर रहा हूं ऐसी वृत्ति हो सकती है किंतु मैं हूं करके वृत्ति नहीं उठेगी आवश्यक नहीं ये है वो उसका स्वरूप इसीलिए वो चिदात्मा रूप से अनुभव करने में ये अंदर है ये अनुभव दीपक को है नहीं ना दीपक को है ना सूरज को है किसी को नहीं है ये अनुभव केवल आत्मा को है कि वो स्वयं अनुभव करता है अस्तित्व का और दूसरे का अनुभव करके वो क्या है ये भी बता देता है हम दीपक दूसरे को देखता है वो बोलता है कि आप किसको देख रहा हो? नहीं बोलता है आपके कैमरा जो, जो है दूसरे को देखता है वो रिफ्लेक्शन कर देता है किंतु कैमरा कभी बोलता है कि मैं तो किसको देख रहा हूं नहीं बोलता है वो तो कुछ नहीं जानता है आप कहीं मोड़ देंगे वहां देखता है अब जिसको आप नहीं लेना चाहते हैं उसको भी देख लेता है उसको तो चेतन नहीं है देखने का काम तो कर रहा है वो विषयी रूप से तो काम कर रहा है किंतु दो चीज उसमें नहीं है स्वयं का अनुभव भी नहीं और किसको देख रहा है इसका अनुभव भी नहीं इससे सिद्ध होता है कि वो चिदात्मा नहीं ठीक है तो यही बोल रहा रही थी चिदात्मक विवादी में अधिव्याप्त हो रहा है अधिव्याप्ति का सब लोग आप जानते हैं आप सब न्याय कहे तो अधिव्याप्ति मैंने लक्ष्य वृत्तित्व सभी अलक्ष वृत्तित्व लक्ष्य में वृत्ति है लेकिन अलक्ष्य में भी जा रहा है ऐसा नहीं है अच्छा आगे देखिए अहमि प्रथा विशेषा आत्मगत अहंकार मुख्य प्रत्यक्त्वादि योग अयुक्त परा इशा अब एक और शंका उसी से और गहराई से करें अब यहां तक आपको लगभग समझ में आ गया तब आ गया और समझ में आ अब क्या पूर्वपक्ष क्या पूछ रहा है देखो कि अहमदी प्रथा विशेषा प्रथा मजे अहम यदि अहम अहम करके कथन है ये दोनों जगह समान है कहा अहंकार में भी और आत्मा में भी अहंकार में भी अहम अस्मी अहम यदि अहमकर्ता होता है आत्मा में भी हो रहा है तो ये अहम जो दोनों अहम ब्रह्मत्मी में और अहम कर्ता में जो दोनों में है अहम यदि प्रथा अभिषेक आत्मवद आत्मा के समान अहंकार मुख्यत्व प्राप्त हो उल्टा कर रहे पहले क्या था अहंकार को दृष्टांत बना करके आत्मा में नहीं हो सकता बोला था प्रत्यक्त्व तो, विषयित्व तो नहीं हो सकता बोला अब क्या है आत्मा को दृष्टांत बना के अहंकार के ऊपर बोल रहा इसका मतलब आपने आत्मा को जो बनाया वो सारा लक्षण अहंकार में भी है हाँ। तो अविशेषा आत्मावत आत्मा जैसा ये आत्मावत अहंगार दृष्टांत हो गया अहंकार का भी मुख्य प्रत्यकवादि योग तब मुख्य प्रत्यक तो उसमें भी रहेगा मतलब अनुमान बना लो मुख्य अहंकार ये हो जाएगा अहंकार मुख्य प्रत्यक्ति हेतु किम अहमिधि प्रथा विशेषा अहम ऐसा प्रथा होने से आत्मवत आत्मजैसा आत्मा में देखो क्या क्या है अहमदी प्रथा है है, और साधे क्या है, है? मुख्य प्रत्यक्ष है उसमें वो तो आपने अभी सिद्ध कर दिया ना मुख्य प्रत्यक्ष आदि है जो सिद्ध किया उसको लेके बोलते हैं ये भी एक तरीका आपको टीका मिलेगा इसलिए ये टीका को समझने के लिए पूरा सिद्धांत आगे पीछे से आपको मन में रखना पड़ेगा अब तक क्या है टीका क्या पूर्व पक्ष क्या था वो आत्मा के विरुद्ध बोल रहे थे अहंगार को पक्ष लेकर के को अपने तरफ मान के अब जब वो सिद्ध हो गया कि आत्मा में ये सब बैठ जाएगा तो क्या किया जो सिद्ध करके सिद्धार्थी ने रेडिया उसको ही डंडा बना दिया उसको डंडा बना के अब वो अहंकार के ऊपर उसको सिद्ध करना चाहता है ऐसा करना तो इधर से उधर भी जा रहा है उधर से इधर कर मतलब तो इसका कोई निश्चय नहीं होता है जैसे जैसे आएगा उस हिसाब से लगेगा और वो अस्थ को और स्पष्ट करने के लिए काम करेगा यही है। अब अयुक्तम पराकवादित की आशंका वो पराग होने के कारण तो आदि आयुक्त है आपने कहा अहंकार बाहर है अहंकार विषय ऐसा कहा ये गलत है क्योंकि अहम प्रत्यय जैसा अहंकार में है वैसा अन्य जैसा आत्मा में है वैसा अहंकार में भी है इसलिए अहंकार बाहर आत्मा अंदर ऐसा कहना बनता ना ऐसा किसी को अनुभव नहीं होता सामान्य लोगों को ऐसा अनुभव होता ही नहीं आत्मा अलग twenty, और अहंकार बाहर में अहंकार को कर गया हूँ ऐसा अनुभव नहीं होता लेकिन आपको होता है कि नहीं होता है नहीं, नहीं होता आपको नहीं होता आपको होता है कैसा तो होता है कैसे होता है जब लो, जब आप लोग साधक हैं तो ये सब देखना है और नहीं देखा तो क्या साधक है। है। मतलब अहंकार आपको दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये प्रश्न है अहंकार दिखाई पड़ता है।, है बोलता है कि आज मेरा अहंकार थोड़ा कम है आज मेरा अहंकार ज्यादा है कम है तो दिखाई नहीं पड़ता ज्यादा है तो दिखाई पड़ता तो अहंगार ज्यादा है अहंगार कम है अहंगार को कम करना चाहिए कि किसको बोल रहा है यदि वो विषय नहीं बनाया गया तो इस, इसको सही समझ में आ रहा चलो आपको समझ में नहीं आया छोड़ दो दूसरा तो कहता है कि तुम्हारा अहंगार ज्यादा है ऐसा करके कहता है तो दूसरा जब बोलता है इसका मतलब उसको दिखाई दे रहा है तुम्हारा अहंगार ज्यादा है तो दिखाई दे रहा है तो सामान्य अवस्था से कुछ वेजिटलन दिखाई दे रहा है इसके कारण अहंकार भी हमारा विषय होता है वो अहंकार को हम कम करना चाहते हैं और भगवान भग, तो वही कह रहे हैं अहंकारतृत्व को छोड़ो अहंकार विमूढ़ आत्मा अहंकार विमूढ़ होकर के काम कर रहे हैं तो अहंकार को ना हम कर्तृत्व भाव को ना हम कर्ता भाव में जाओ अहंकार को छोड़ो ये सब कहता है इसका मतलब अहंकार ऐसी दिखाई नहीं देता उसको कुछ नहीं कर सकता है पकड़ में नहीं आता है तो भगवान ऐसा नहीं कहते लेकिन पकड़ में आता है और कम होता हुआ भी दिखाई पड़ता है कुछ साल पहले का कुछ बाद में का देखने से अहंगार कुछ कर्म हुआ दिखाई पड़ता है कई लोगों को बहुत बार चोट लगने के बाद अहंगार कम होता है कुछ लोगों को उल्टा भी होता है जैसा जैसा चोट लगेंगे अहंगार बढ़ता भी रहता है ऐसा भी होता है तो <laughs> so, जो भी है बढ़ता घटता तो है इसका मतलब ये अनुभव हो रहा है ये कौन देख रहा है अब जो बढ़ता घटता हुआ वो व्यक्ति तो नहीं देख सकता क्योंकि वो स्वयं बढ़ रहा है घट रहा वो विषय ही नहीं है उस समय वो उसका विषय है इसीलिए अहंकार का कुछ न कुछ पहचान हो जाता है तो ये लेकर के हम वृत्ति का दोनों को समानता देखने पर आत्मा में भी हो रहा है और अहंगार में भी हो रहा है दोनों के लेके पूर्वोक्ष सं कर रहा है ठीक है इसलिए पराग तो कहना ने बनता नहीं कहा अब उसके उत्तर में कहा देखो इधर उल्टा भी होता है युष्म प्रत्येक गोदर से विषय तत्धर्माणाम जाए ये युष्मत् प्रत्येगोजर जो विषय है उसका धर्म का भी अभ्यास होता है कहा अस्मत्चरे विषय जिदात्मक युष्म प्रत्यगोजर से धर्म चाहते इधर भी होता है उधर से इधर भी होता है दोनों तरफ धर्म प्रतिका अहंकार तत्मी एक प्रथा अलंगीकार अहंकार आदे प्रादीतिक प्रत्यवादिभावे भी पराक्वादी एवं मुख्य मित्यर्थ ये है कि अहंकार और उसके साक्षी अहंकार और अहंकार का साक्षी अहंकार का साक्षी जो पहले हम कहे हुए आत्मा जो केवल अहमअनी ऐसा मालूम पड़ता है अहमअमी का विषय नहीं है अहमअ्मी रूप से अनुभव है वो अनुभव जिसको हो गया वही अनुभव उससे आत्मा को पकड़ सकता है नहीं तो आत्मा को नहीं पकड़ सकता अहमअस्म केवल अनुभव रूप है उपत्ति रूप में नहीं ऐसे जो अहंकार हो अहंकार और उसके साक्षी उसका अहमिति एक रूप प्रथा अहंगीकार हम तो एक अहम का विषय दोनों बनता है ऐसा हम नहीं स्वीकार सिधा करते सिद्धांतिकारा आप स्वीकार कर रहे हैं कि एक अहम का विषय दोनों बनता है हम बोल रहे हैं कि एक अहम का विषय दोनों नहीं बनता है अहम एक प्रयोग होने पर भी एक वाक्य है एक लक्ष्य है। एक वृत्ति का विषय है वृत्तिमान है एक तो केवल साक्षी है अनुभव है अनुभव रूप है ज्ञान रूप है इसमें अलग अलग हो गया हो इसलिए बोल रहे अहंकार तथा साक्षी नो हो अहम यदि एक रूप प्रथा अलंगीकार अहम ऐसा एक प्रथा को हम स्वीकार नहीं करते इसीलिए अहंकारादे भी आपको ऐसा लगता है कभी कभी अहंकार भी प्रत्यक है अंदर है ऐसा लगता है किंतु वो आत्मा के दृष्टि से अंतर नहीं आत्मा के दृष्टि से वो बाहर है इसीलिए अहंकार प्रतीजिक प्राती का से होने वाले प्रत्यक्त्वादि भाव रहने पर भी परागवादी एवं मुख्य उसको पराग मानना ही मुख्य है प्रत्यक मानना मुख्य नहीं है वो अंत प्रत्यक तो वो ही आत्मा है ये बार बार भाष्यकार कहते हैं कि आत्मनि प्रत्यक प्रत्यक्ष शब्द से आत्मनि रूढ़त्व ऐसे बातें करते हैं कि प्रत्यक्ष जो शब्द है ये आत्मा में ही रूढ़ अन्यत्र कहीं भी नूर वो कौन आत्मा है वो ये जो साक्षी रूप आत्मा है वो ये लक्षिद आत्मा अहम का लक्षिद आत्मा अहंकारादेव बंधत्वेन अन्य सूचय ये विषय से कहा युष्म प्रत्यय गोचर विषय अब ये युष्म प्रत्यय का गोचर विषय है मतलब अहंकार को भी आप देख रहे हैं अहंकार आ रहा है जा रहे हैं बढ़ रहा है भिट रहे सब आपको समझ में आ रहा है इसी से तो आप साधन कर रहे हैं ये जिसको अहंकार का बढ़ना घटना नहीं दिखाई पड़ेगा वो साधन नहीं बन सकता क्यों पूरा साधन का आप निचोड़ निकाल करके देखेंगे गीता में देखे उपनिषद में देखे भाष्य में देखे प्रण में देखे कंध भी देखे उसका तात्पर्य तो अंतर तो जो तो अहंगार में आकर के रुक जाता यह अहंकार ही सर्वानर्थक हेतु है उससे सब कुछ बना जो अहंगार को बढ़ाता जाता है वो कभी साधन नहीं बन सकता उसके अंदर ना कोई साधन का गुण आ सकता है ना साधु का गुण आ सकता है ना कुछ हो सकता है अहंगार को घटाने किसी ने सीख लिया विनय सीख लिया उसको धीरे धीरे कम करना सीख लिया तब तो वो बन जाए अब क्या है आपका अहंगार जितना क्या बोलते मजबूत होता है ना उतना आप अपने को अलग मानेंगे दूसरे एक मानसिक है जितना आपका अहंगार बहुत मजबूत है उतना आप अपने को अलग मानेंगे दूसरा बोलते है तो हैं तो हम सुनते नहीं क्यों हमारा अहंगार काम करता है वो दूसरा कौन होता है हैं? है? मैं जानता हूँ मैं करता हूँ सुनेंगे क्यों वो अहंगार वहां तेज बैठा हुआ है दूसरे के साथ मिलने को दूसरे को सुनने को नहीं देता और दूसरे के कोई भी व्यवहार में समभाव से सम्मिलित होकर करने नहीं देता क्योंकि ये ये अपना दिखा करके अलग करके रखेगा अलग रखने के कारण तो वो मिलेगा नहीं दूसरे के साथ तो जितना वो स्ट्रॉग होगा उतना मिलेगा नहीं जितना डायल्यूट होते जाएगा अहंकार में व्यापक बढ़ेगी उतना वो स्वतंत्र जीवन छोड़ देगा उसका उसका भाव जो है व्यापक रूप से जाएगा अब जब उसको भूख लग रहा है तो वो दूसरे के भूख को भी समझेगी जब उसको स्वाद लग रहा है तो दूसरे का स्वाद भी समझेंगे जो उसको दुख लग रहा है तो दूसरे का दुख भी समझेंगे तो ये फीलिंग जो जो यहां होता है वो सारे अनुभव दूसरे में भी व्यापक होगा क्योंकि उससे अहंगार को आगे बढ़ता है इसको योग सूत्र में इसके बारे में एक सिद्धि कहा है वो अनेक शरीर में व्याप्त तो होकर के रहता है इसको बोलते हैं निर्माण चित्त बोलते उसको निर्माण चित्त से अनुभव करता है अब निर्माण चित्त एक चित्त के अधीन अनेक चित्त होते उनकी प्रक्रिया अलग है लेकिन यह पहले का तात्पर्य है कि आपको इसका अनुभव कैसा करना अब दूसरा कोई छोटा बोलता है तो आप नहीं मानता है क्यों नहीं मानता है क्योंकि वो मेरे से छोटा है वो कौन होता है मेरे को बोलने वाला ये रहता है अब ऐसा ही बड़े के साथ भी होता है अब बड़े के साथ सामने नहीं बोलते इतना है। <laughs> लेकिन वो अंदर होता है वो कौन होता है कितना बड़ा पैसा हो गया मैं तो वो हूँ जो भी ऐसा होता है वो बाहर घुसने से डरता है नहीं बोलता है लेकिन सुनने की तैयारी में सुनने के जैसा करता है किंतु कुल मिलाकर वहां कौन रखता है का अहंकार इसीलिए बिल्कुल पहचान में आता है अहंकार पहचान में नहीं आती ऐसा नहीं पहचान में आता है वो तब क्या हो गया पहचान में आने का मतलब पहचानने वाला आप अलग हो गया और कोई है आप तो ये विषय हो गया इसलिए विषय का वो अनंथ का विषय है तो अहंकार अनंत का विषय क्यों आ। आ आ आ आ है क्योंकि अहंकारादा अहंकारा दे बंधत्व अहंकार बंधन है हा बंधनार्थक है अब ये बंधन शब्द कहां से लाया टीकाकर आप बुद्धि से सोचिए ये विषय शब्द से लाया उन्होंने क्योंकि विषय भाषिकार ने कहा तो विषय कहने से भाषिकार क्या तात्पर्य निकालना चाहते हैं तो विषय इसलिए कहा केवल बाहर है इतने मात्र से विषय नहीं कहा विशेष बात समझने की है। कि जो विषयी से अलग हो सारा विषय है विषयी हो गया देखने वाला और विषय हो गया ऐसा ऐसा अभी तक समझ रहे किंतु इतने मात्र से विषय नहीं है जो जो बंधन का कारण बनता जाएगा वो सारा विषय अब बिल्कुल आत्मा से इसका अलग हो जाए क्योंकि आत्मा बंधन का कारण नहीं है आत्मा तो निर्मुक्त है कभी भी आत्मा से न डर लगता है ना बंधन होता है ना कोई दुख होता है कुछ नहीं होता है आत्मा से जो कुछ आपको यह सब होता है बंधन में जो कुछ परिणाम होता है वो सारे आपसे आप बाहर नहीं होते क्यों आपसे आप डरते आप है क्या डरते नहीं डरते दूसरे से डरता है आपसे आप नहीं डरते आप शरीर से डरते हैं मन से डरते हैं बुद्धि से डरते हैं से डरते हैं किन्तु तो अपने आप से आप डरते नहीं और अपने आप में कोई दुख भी नहीं है क्योंकि सुटी में जा रहे थे तो कोई दुख नहीं मिलता इसका मतलब जब बंधन बंधन की बात आएगी जहां जहां बंधन है उसको सारा विषय बना दो तो वो एक तरफ जाएगा आत्मा को स्पर्श नहीं करेगा इसीलिए यहां विषय कहा यह अर्थ आने पर स्पष्ट हो जाता है अब अहंगार बंधन का विषय है इसलिए विषय है वो कैसा निकाला ये निरूपित अर्थ से निकाला हाँ ये विषय जो है ना विषय शब्द बनता है उपसर्ग बी उपर्गपूर्वक बंधने धातु से अच प्रत्यय करके शवादि प्रक्रिया करके विषय शब्द बनता है इसका अर्थ क्या होता है विश्व ही विशेषार्थ बंधनाथक विशेषेण तिनोदी विषयोद नियामक इसीलिए उन्होंने बंधन शब्द का प्रयोग किया वो विषय बंधन है अहंगार बंधन का काम बनता है क्योंकि अहंगार से आप डर रहे हैं अहंगार के बहुत सारे परेशानी हो जाती हैं रोज रोज परेशानी हुई अहंगार खड़ा करता रहता है तो इसलिए दी शब्द विशेषाथा विशेष रूप से बंधन में डालेगा वो सामान्य बंधन होता है वो ऐसे बंधन नहीं बहुत मजबूत है एकदम ऐसा खोल नहीं सकता विशब्दो विशे, विशेषाथ सिनोदिर बंधना सिनोदी मान धाधु है शिज धाधु स्वाधिग्रहण में है इसलिए शिनोदि का सिनोदिर बंधना बंधन का अर्थ है और विशेषन में डालता है इसलिए उसको विषय करते अब जो भी विषय बनेगा किसी प्रकार आपको बंधन में डालेगा या आपको सत्व गुण से या रजोगुण से या तमोगुण से किसी भी गुण से बंधन में डाल के घुमाएगा यहां तक कि सत्व गुण की जो जानकारी इसको ज्ञान का बोलते हैं सत्व प्रकाशात्मक बोलते हैं ज्ञान रूप है वो ज्ञान भी बंधन में डाल बाद में मैं ज्ञान हूं ऐसा अनुभव तो ऐसा होगा इसीलिए उसको भी छोड़ना पड़ेगा तो ऐसा किसी भी प्रकार बंधन में डालने वाले सबको छोड़ना चाहिए छोड़ करके अपने ही स्वरूप में चिंतन करो आगे दिन में भी एक बार ऐसा यदि चिंतन हो जाता है तब तो आपका साधन सब सार्थक हो जाएगा आगे इतने मात्र में तो ये कहा कि विषय से ही तस्मात अध्या ऐसा संबंध कहना चाहिए आगे मिथ्या शब्द तो प्रयोग करेंगे तब कहेंगे इसमें अंदर क्या अच्छा माँ भूत आत्मा अनात्मा अध्यासा अब फिर शंका करते हैं इस शंका करने से ही कुछ फायदा होता है तो माँ भूत आत्मा अध्यासा ठीक है आपने जैसा समझाया उससे हमने ये समझा कि आत्मा में अनात्मा का अध्यास वास्तविक नहीं हो सकता मतलब आत्मा और अनात्मा एक कभी नहीं हो सकता इतना आपने समझ लिया आत्मा अनात्मा बिल्कुल अलग ही है वो कार्य अलग अलग करता है किंतु तब धर्माणाम तो जाति आदि नाम तस्वीर अध्याय करते किंतु उसके धर्म का आपस में अध्याप हो सकता है वस्तु का ना भी हो किंतु धर्म का हो सकता है जैसे रज्जु में सर्प का आप जो अध्यास करते ना रज्जु कभी सर्प नहीं बना असली रज्जु असली सर्प बना क्या नहीं बना किंतु हुआ क्या सर्प का धर्म को रज्जु में लगा रज्जु का जो इदम अंश था में जो इदम अंश था अधिष्ठान रूप वो अधिष्ठान को सर्प के साथ जोड़ा और सर्प का जो काटना बाटना इत्यादि सब धर्म इसमें जोड़ा तो धर्म को जोड़ना हो जाएगा वस्तु दोनों अलग अलग है सर्प तो चेतन है रज्जु जड़ है ये दोनों एक नहीं बन सकता है नहीं होना था वहां एक होने की संभावना नहीं था दिशा नहीं होगा किन्तु धर्म यहाँ आरोप करके काम चल सकता है ऐसा आत्मा का धर्म अनात्मा में अनात्मा का धर्म आत्मा में हो सकता है ये कहना चाहते हैं। धर्मों का अध्यास इसके लिए कहा तब धर्मानंद अध्यास ये धर्मों का भी जो आपस में मेल हो रहा है ये भी अध्यास ही है यह भी वास्तविक नहीं है मिथ्या है मिथ्या है कि भविध्यु उत्तम जोड़ना चाहिए अच्छा ये धर्म का अध्यास नहीं हो सकता आगे टीका में कहा कि नहीं धर्मा धर्मीण अति क्रामे क्यों नहीं हो सकता देखो कोई भी धर्म है वो धर्मी को छोड़ के एक क्षण भी नहीं रहता धर्मी के साथ धर्म रहता है तो यम है तथा तथा धर्मी ऐसा है जो तो साथ में रहे नर विषाणादिधीवत आत्मनि वैकल्पिकी जात्यादि जाट्यादिधीर्थ ये फिर आत्मा में तो जड़द आदि का भी अनुभव होता है कभी कभी तो उसमें धर्म का आरोप तो किया हुआ जैसा दिख रहा है अहंगार आदि को लेकर जब आप अभिमान करते हैं तो दिख रहा है तो बोलता है ये तो वास्तविक नहीं है नर विषाणादिधिवत जैसे किसी ने कहा मनुष्य का सिंह मनुष्य का सिंह है ऐसा कहा मनुष्य का सिंह से मनुष्य ने किसी को मारा ऐसा कहा तो आपकी बुद्धि ने बुझाता है न आता मनुष्य का सिंह कुछ दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा मनुष्य का सिंह करके व्यवहार होता है मनुष्य का सिंह नहीं है ऐसा बोलते हैं बोलते नहीं माना हमने कहा मनुष्य का सिंह नहीं है यह आप स्वीकार किया नहीं स्वीकार <laughs> किया होता है सब प्रयोग हो जाएगा व्यवहार मानते मनुष्य का सिंह मैं नहीं हूं ऐसा आपके प्रयोग करेगा मैं क्या बोला छोड़ो वाक्य हमने प्रयोग किया मनुष्य का सिंग नहीं है ये आप मानते हैं कि नहीं मानते मानते हैं ना क्या मनुष्य का सिंग नहीं है नहीं मानते मान रहे हैं कैसे माना सिंह नहीं है क्योंकि मैंने जो वाक्य प्रयोग किया वो वाक्य को आपने सुना उसका कुछ आपको समझा उसके बाद में बोला आपने जो वाक्य कहा ठीक है ये बोलते हैं ना ठीक नहीं है तो ठीक नहीं बोलते हैं तो समझ के बोल रहे कि नहीं समझ के बोल रहे समझ के बोल रहे तो क्या समझा आपने वहां सिंह मनुष्य का सिंह नहीं है समझा चलो नहीं छोड़ दो नहीं को हटा दो बाकी क्या है वहां मनुष्य का सिंह नहीं तो अभाव है वो दिखाई नहीं पड़ेगा तो मनुष्य का सिंह नहीं है इस वाक्य में आपने मनुष्य का सिंह को समझा कि नहीं समझा यह प्रश्न है नहीं समझा अब नहीं समझा है तो मैंने जो कहा वो सही है कैसा बोल दिया आपने कहा कि मनुष्य का सीख नहीं है सही है बोला ये, ये, ये, ये तो मैं भी समझ रहा हूँ मनुष्य का सीख नहीं है ये तो मैं बोल रहा हूँ तो किंतु तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है देखो कि वाक्य जब प्रयोग करते समय कुछ न कुछ वृत्ति बनाते हैं वो वृत्ति बना करके उसमें हाँ और ना मिला देते हैं मेरा ना, विषाण नहीं है किसी ने कहा या है कहा तो है कहने पर आप बोलेंगे नहीं है बोलेंगे वो उसके बातें को समझ कर तो किस प्रकार आपने समझा यह भी पूछना शब्द से समझा शब्द को समझा और आपने ऐसा कुछ चित्रण भी किया शब्द को समझने के लिए कुछ चित्रण करना पड़ता है क्या चित्रण करता है एक आदमी को लेता है मेरे और दूसरा सिंक लेता है वो बैर का भाई का जो भी है सींक लेके वो दोनों को फिर जोड़ने लगता है ऐसा वो जोड़ते जोड़ते जो है वो दिमाग रहता है नहीं नहीं ये तो नहीं जुड़ रहा ऐसा बोलता क्यों उसको कभी ऐसा दोनों को जोड़ के संस्कार नहीं है वो कभी देखा नहीं है मेरे को और इसको जोड़ के देखा नहीं अब संस्कार नहीं है तो ना बोल देता है संस्कार है तो हाँ बोलता है यही तो है और क्या है आपको कोई बात हमने कही समझ में नहीं आया आप ना बोलता है बात तो सही है किंतु तो आपको तो समझ में नहीं आया ना बोलता है क्यों नहीं समझ में आया क्योंकि आपको तो उसको पूरा संस्कार नहीं है तो ये आदमी को सिख को जोड़ के रख के कोई मन वृत्ति संस्कार पहले बना नहीं है इसीलिए आप बोलते हैं ना ये नहीं होता किंतु इतना होने पर भी आपके मन में कुछ वृत्ति बनी है कुछ प्रकार की वृत्ति बनी वो क्या है वृत्ति दो है एक तो मनुष्य दूसरा सिंह दोनों को जोड़ने का प्रयास किया वो बात अलग है लेकिन दोनों वृत्ति बनी है बन करके आपने ना भी कहा हाँ भी कहा और हमारी बात को समझा ये भी बोला नहीं तो क्या बोलना था आपकी बात उनको समझ में नहीं आ रही है ऐसा बोलना था ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने कहा बात समझ में आ गई क्या बोल रहे आपने सही बोला क्या बोला नारा विषाण नहीं होता है इसको बोलते हैं शब्द मात्र वृत्ति व्यवहार के लिए ऐसा प्रयोग होता है ंध्यापुत्र व्यवहार में कहना पंध्यापुत्र नहीं है बोलता है व्यवहार ही तो है और क्या है शब्द प्रयोग है शब्द प्रयोग करते काम चलता ही रहता है और उससे बनता है नहीं बनता है बात नहीं लोगों की मान्यता होनी चाहिए वस्तु हो ना हो उससे मतलब नहीं है सब लोग इसी को मानता हो तो हो अभी है ऐसा मान करके कहते ऐसा चलता है इसको कहते शब्द ज्ञानानुपादी वस्तु शून्यो विकल्प ऐसा योग सूत्र में ये वैकल्पिक वृत्ति आगामी प्रमाण बोलते हैं नहीं नहीं आगामी प्रमाण आगो प्रमाण ये नहीं है आगो प्रमाण तो वास्तव उसको हम वास्तव मान करके स्वीकार करते हैं ये वैकल्पिक वृत्ति है खाली बोलते हैं लेकिन होता नहीं दूसरी वृत्ति इसका नहीं बन जैसा पर्वताह तिठंडी पहाड़ खड़े है ऐसा बोला और सब समझते हैं पहाड़ खड़े कहना सही है कि गलत है ही है पहाड़ तो खड़ा है किंतु पहाड़ नहीं खड़ा था पहाड़ चल रहा था या लेट रहा था बैठ रहा था ऐसा कोई वृत्ति है क्या भाई नहीं है पहाड़ तो खड़ा ही है कभी नहीं खड़ा था ऐसा कभी नहीं है फिर भी हम बोल देते हैं पहाड़ खड़ा खड़ा है उसको बोलना चाहिए जो चलता हो और बैठता हो लेटता हो वो अभी खड़ा है जैसा मनुष्य है चलता भी है बैठता भी है सब कुछ करता है फिर तो खड़ा भी रहता है उसको हम खड़ा है बोलेंगे लेकिन पहाड़ को खड़ा है बोलना खाली शब्द प्रयोग है उससे कोई मतलब नहीं निकलता इसको बोलते वैकल्पिक वृत्ति कहने के लिए कह देते हैं सब कुछ होता है हम बोलते हैं हम समझ लिया ये भी कहते हैं सब कुछ होता है क्यों तो होता कुछ नहीं ये ऐसा ही वैकल्पिक वृत्ति में ही आता है जो बहुत सारे व्यवहार है ना उसका विस्तार करेंगे कभी लेकिन बहुत सारे व्यवहार वैकल्पिक वृत्ति से चलाते खाली आपको हमको मान्यता होनी चाहिए बस तो, उतने से चलता है अब वो सही भी बोलते हैं उसमें कोई अभी पहाड़ खड़ा है ये कहना कोई गलत तो कोई भी दुनिया में नहीं बोलेगा कि गलत बोल रहा पहाड़ खड़ा है कहना गलत नहीं है जैसा सूर्य प्रकाशित धो रहा है यह कहना गलत थोड़ी है सब लोग मानता है यह सही है किन्तु वो गलत है क्यों उसके शब्द का प्रयोग की जरूरत नहीं सूर्य प्रकाशित धो रहा है क्यों कहना कि सूर्य कभी प्रकाशित नहीं हुआ ऐसा नहीं था जब जब सूर्य था वो प्रकाशित ही था अब ऐसे में क्या बोलना है? जैसा अग्नि ठंडी अग्नि ठंडी बार बार बोलने से क्या कोई मतलब निकलता है अग्नि तो ठंडी है ऐसे होती नहीं वो बनने वाले नहीं अग्नि गरम अग्नि गरम अग्नि गरम और बोलने से कुछ होता है उससे भी कोई प्रयोजन नहीं होता क्योंकि उसका स्वभाव ही वो ऐसा है कभी वो दूसरा होता ही नहीं है ऐसी स्थिति में शब्द प्रयोग जब करते हैं करते हैं पंडित लोग भी करते हैं विद्वान लोग भी करते हैं तो वो शब्द प्रयोग को वैकल्पिक वृत्ति करते हैं ऐसी वृत्ति होती है ऐसे योग सूत्र जुर्माना उसी को कह रहे हैं कि आपको भी यहां जो आत्मा में जाटियादी बुद्धि हो गई ना आत्मा जड़ा है कभी कभी नहीं जानता है जानता है नहीं जानता है लग रहा है तो ये जो आपको बुद्धि अध्यात्म मिलाकर के हो गई है यह वैकल्पिक वृत्ति है वास्तव में ऐसा नहीं होता आत्मा कभी नहीं जानने वाला नहीं होता एका। आगे फिर का फिर संध्या का फिर देखिए